जैसे कभी गुरुकुल में गुरुकुल शिक्षा में बालक पढ़ाए जाते थे और हमने देखा कि वेद में सृष्टि विज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है कि कौन हैं हम क्या हैं ये ग्रह नक्षत्र कैसे बने हम लोग कौन लाया हमें यहाँ पर और हमारी राह क्या है हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है और वो जो देव दुर्लभ मनुष्य योनी है वो क्या है आज हम सब दुख पीड़ा चिंता द्वेष लोभ मोह और आसक्ति जीते हैं सुबह से शाम तक हम तनाव में रहते हैं और शरीर भी हमारा हमारे स्वभाव का साथ देता नाना रोगों में घेरा रहता है क्या यही देव दुर्लभ जो है मनुष्य की और ऐसी अवस्था में मनुष्य न जिए अपने को पढ़े उसी के लिए गुरुकुल की शिक्षा है जो अब नहीं है और उसमें प्रथम ऋषि ऋग्वेद से आरंभ होकर के और फिर बालक वाह्य ज्ञान को पढ़ते हुए अपने को जरूर जानते हैं क्योंकि यदि आप स्वयं को नहीं जानते अपनी राह नहीं जानते और उसकी सामर्थ्य को नहीं पाते हैं तो आप सदा भयभीत रहेंगे दुख और भय का कारण क्या है मेरा मुझसे अपरिचित रहना जब मैं अपने से अपरिचित हूं मुझे मेरा परिचय नहीं मालूम। तो मैं क्योंकर डरा हुआ नहीं हूंगा और असत्य जगत को ही सत्य मानूंगा क्योंकि भीतर मैं जा नहीं सकता अपने को मैं जान नहीं सकता और जबकि मुझे पता है कि बाहर का संपूर्ण जगत असत्य है बाहर जो भी दिख रहा है यहां तक कि मेरा शरीर मस्तिष्क सोच सब चिता की लकड़ियों पर जल जाएगी मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं तो फिर सत्य जगत कहाँ है तो वेद ने कहा वो तुम्हारे भीतर है जहां तुम्हारा अंतर आत्मा आज भी बन के शबरी का राम तुम्हारी जूठन को रक्त में बदल रहा है अपने को पढ़ो अपने को जानो भीतर जाओ और उन्होंने फिर हमको बताना आरंभ किया कि हम कौन है कहां से आए जो भी विज्ञान इन ऋचाओं में आ रहा है वो केवल यज्ञ को स्पष्ट करने के लिए आत्मा को स्पष्ट करने के लिए उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए विज्ञान को हम उदाहरणार्थ ही ले रहे हैं जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा अयोध देव अयोध का अर्थ होता है जिसके साथ युद्ध न किया जा सके अयोध से ही अयोध्या शब्द बना है और अवध भी इसी का पर्याय वाची अवध जिसका कोई वध न कर सके अयोध्या जिसे युद्ध में ललकारा न जा सके तो अमर देव ही अमर आत्मा दुर्मध संपूर्ण हमारी गंदी मतियों का नाश करने वाले हमें जड़त्व से जीवंत करने वाले हम तेरा आवाहन करते हैं और इस प्रकार फिर हमने उससे कहा कि ना तारी कि तू तो आंखों की प्यारी पुतली की भांति है और हमारी पुतली में विषय शक्ति है बस आत्मा का तत्व नहीं गा लिया माना कर और आज क्या कह रहे हैं दोहाई है ये कि जब मट्टी से धरती पर जीवन उतारा गया नष्ट हुआ तो हे आत्मा ही यज्ञ तू फिर हर देह में प्रकट हुआ कि जिससे ये शरीर मायाओं के प्रहार से नष्ट होता भोजन को पुनः यज्ञों के द्वारा टूट गए कोषों को रक्त के कणों को फिर से बनाता रहे तो जीवन की गाड़ी चलती रहे और मेरी आयु समाप्त होने से पहले ही मैं संतति से वरद हो जाऊं तो ये धारा निरंतर प्रवाहित रहे बार बार जीवन को अन्यत्र स्थानों से यहां लाकर उतारना न पड़े तो आज कह रहे हैं आज की रिजा खोल लो क्या कहते हैं अपाधहस्तों अपृत अपृतनत इंद्रम अस्य वज्रम अधि सान जघान अपृतन्यत प्रित, इंद्रम अस्य वज्रम अधि सा नव इसका सही उच्चारण यही है कभी भी संधियों को जोड़ के नहीं बोला जाता वेद में लेकिन कालांतर में वर्तमान संस्कृत में उच्चारण में इस परिपाटी का सभी सही प्रयोग करते हैं अथवा नहीं तो वो गलत प्रयोगों का ही ज्यादा प्रचलन हो गया जैसे श्रीमद भगवत गीता है तो अब वहां उसका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माह पांडवा चाइव पांडवाश्च किम अवत संजय अगर हम संधि नहीं तोड़ेंगे तो आप कहेंगे किम कुर्वत तो वहां, सुनने वाले में भेद आ जाता है तो उसी प्रकार अपाद हस्तो अप्रितन्यत इंद्रम अस् वज्रधि सानव जघान विष्णुवद्री प्रतिमा वूषण पुरुत्रृत्रो अशयत वयस्ताह। ये संधि विछेद हो गए इसके ऋचा के तो कह रहे अपाध हस्तों हाथ और पैरों से भी विहीन थे हम जब ना हाथ थे न पांव थे अप्रित्यन्त प्रतना कहते हैं सहयोग को सामर्थ्य को सेनाओं को के अर्थ हैं तो अप्रित जब सत्ता सामर्थ्य कुछ भी तो न थी हमें इंद्रम से हे यज्ञ हे आत्मा यही तो हमारी अवस्था थी गर्भ शिशु के रूप में जीव के पास दे नहीं ना हाथ है ना पांव है और ना कोई समर्थ है ना कोई शक्ति है और यही अवस्था इस देह के जलने के उपरांत हो जाती है आज हम अपने को जानना नहीं चाहते हैं और जो अपने को न जान पाया जिसने अपने को जानने की इच्छा न जगाई वो अपना दुर्दांत बैरी है सबसे बड़ा शत्रु वो अपने का स्वयं का है और जो खुद अपना शत्रु बन गया है उसका मित्र हितू और सगा कौन हो सकता है और हम बहुत असावधान हैं, हम भौतिक क्षण भंगुर जगत को असत्य जगत को जानना चाहते हैं सत्य जगत अर्थात स्वजगत की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है हम ना आतुर हैं ना व्याकुल हैं ना हमें जिज्ञासा है तो यहां ही कह रहे हैं कि अपाद हस्तो हाथ और पैर से विहीन कि ना तो कोई सहयोगी है ना साहस है ना समर्थ है यू हे यज्ञ जब पढ़ा मैं गिरा आकर सम्मुख तुम्हारे इंद्रम अधि अधि माने व्याप्त होना होना इंद्रम ब्रह्म ज्वालाओं के सम्मुख हे यज्ञ तुम्हारे सामने हुआ वजि और तुमने अपनी कौंदती ज्योतियों के प्रहार से जब उस जीव को ज्योतिर्मय ज्योतियों से वरद किया सा नहु हमको उसी प्रकार हमारा उद्धार हुआ जैसे विष्णु जघ जैसे विष्णु की जंगाओं में आकर मधु और कैटप ने अपना उद्धार पाया और वो देवत्व को पाए थे उसी प्रकार हे आत्मा ही यज्ञ आप हमारा उद्धार करते हैं असावधानी से भगवान के कान की मैल से दो असुर प्रकट हुए संक्षेप में बता रहे हैं ये उदाहरण आया या? एक का नाम मधु है और दूसरे का कैटप दम्भ और विषांधता और कान से पैदा हुए और आगे क्या कह रहे हैं ही यही तो हमारे बहरेपन की उत्पत्ति है वध्री माने बहरा बधिर और वो व्यक्ति जो आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता कितने अच्छे कान हैं है तो वो बहरा क्योंकि जो सत्संग सुनकर भी नहीं सुनता है उस पर आचरण और जीना नहीं चाहता है तो उस बहरे के समान है जो उस बहरे से कहीं बुरा है जो सुन ही नहीं सकता है क्योंकि जो सत्संग नहीं सुन सकता है, बहरा है पाप भी नहीं सुन सकता है तो ठीक है यह था स्थिति तो है उसकी लेकिन जो पाप तो सुन सकता है सत्संग नहीं सुन सकता है वो बहरापन हमारा है तो वो दोनों असुर अति तब किए मधु और कैटब ने और नाना वर पाए और उन्हें कोई भी परास नहीं कर पा रहा था उन्होंने ब्रह्मांक ब्रह्मा को भोलेनाथ को सबको परास किया उन्होंने विष्णु को ललकारा और विष्णु के साथ भी उनका युद्ध हुआ वो परास नहीं हुए और विष्णु भगवान विष्णु थक कर थोड़ी देर के लिए बैठ गए और उन्होंने कहा मधु कैटअप तुम मरोगे कैसे तो उन्होंने कहा जब हम आपकी जंगाओं में आकर के पीछे जाएंगे तभी हम मरेंगे तो यहां उदाहरण दिया है तो भगवान ने उन दोनों को अपनी विशाल जंगाओं में कस करके मारा तो उनका पाप योनि से उद्धार हुआ और वे मुक्त हो गए तो यहां कह रहे हैं अपाद हस्तो अप्रतिज्ञात हमारे साथ भी तो नारायण आप ही ने हमारा उद्धार किया न हाथ थे न पांव थे न मां को उंगली बनानी आती थी ना बाप ही शरीर का कोई अंश बना पाता था वो तो केवल निमित्त थे बर्तन थे हलवाई तो हे आत्मा हे यज्ञ आप ही थे आप न करते तो हम उद्धार पाते कैसे तो कहा आप ही ने हमें सामर्थ्य दी शरीर दिया हाथ पैरों से वरद किया क्योंकि वो सारे भोजन को सामग्री को आपने अपनी ज्वालाओं में ऐसे ही पीसकर पवित्र किया जैसे मधु कैटब नामक दैत्यों का आपने उद्धार किया और आपने हम सुन नहीं सकते थे आपने सुनने की सामर्थ्य दी प्रतिमानम और अपने जैसा रूप दिया अपने जैसा मान दिया कि हम नारायण आपके पुत्र हैं हम वो सम्मान पाए बभूषण बभूषण बभूषण का अर्थ है आभूषणों से अलंकारों से बुद्धि से विद्या से सभी प्रकार से संयुक्त किया पुरुतरा सब करके आपने हमें प्रकट किया गर्भ से बाहर बाहर लाए और यहां पर भी आपने ही हमको धारण किया आत्मा होकर आपने शरीर को धारण सृजन और संघार का स्वरूप होकर ओम होकर अ उ उमां आत्मा का स्वरूप होकर हे नारायण आपने हमको धारण किया और मृत्यु की उस गहरी निद्रा से अशायत शयत माने सोना अशायत माने जगाया निद्रा से हीन किया हम जागे व्ययस्था और आयु को पाकर आयु से हम युक्त हुए हम जीवंत हो और आज आप ही हमको जीवन का एक एक क्षण दे रहे हैं सत्य मेरे भीतर है और मैं केवल बाहर असत्य जगत ही चिए जाता हूं आपने ही जीवन को धरती पर उतारा हे महान यज्ञ और आज भी आप हम सब में व्याप्त हैं क्योंकि आत्मा यज्ञ ना करे तो सात्विक भोजन भी कैंसर बना देगा सड़ जाएगा आत्मा ही यज्ञों के द्वारा उसे रक्त में ज्योति में हाम मांस मज्जा में कोषों में बदलता है तो मायाओं के द्वारा निरंतर नष्ट होता शरीर फिर फिर पुनर्निर्माण को जाता है और हम एक लंबी आयु जी लेते हैं अन्यथा हमें कोई भी 25 दिन से लेकर तीन महीना 20 दिन से अधिक कोई नहीं जी सकता जन्म से इससे ज़्यादा आयु हमारे पास नहीं है और पूर्व के रिचाव में उन्होंने बताया कि जब पहली बार हमने जीवन उतारा ये यज्ञ उनमें ना होने के कारण वे बहुत ही जल्दी मर गए और तब ये नई उत्पत्ति की कल्पना की गई कि जीवात्मा को शरीर घर के साथ परमात्मा का एक सूक्ष्म स्वरूप परम हटाओ तो बाकी क्या रहा आत्मा आत्मा के साथ वरत करके भेजा जाए जिससे ये माया में लंबे समय तक रह सके तथा अपने ही जैसे जीवों को जीवों के लिए नए घर बना सके और यज्ञ से यज्ञ दिए से दिया जलता चले जो भी बालक होगा सब में आत्मा रूपी यज्ञ अवश्य होगा कोई जीवधारी होगा और इस प्रकार एक नई सृष्टि की कल्पना हुई और हम प्रकट हुए क्योंकि जब धरती पर जीव आता है शीर सागर में उसे ना हाथ चाहिए ना पैर चाहिए ना शरीर चाहिए कुछ नहीं चाहिए उसको वो स्वतंत्र है वो स्वच्छंद है और उसका मायाओं के साथ कोई संघर्ष नहीं है लेकिन जैसे ही वो माया के क्षेत्र में आता है उसे उसी प्रकार शरीर की जरूरत है जैसे गोताखोर को पानी में उतरते समय एक मुखौटा पूरे शरीर पर ऑक्सीजन चैंबर लगाना पड़ता है मछली को नहीं लगाना पड़ता क्योंकि मछली का शरीर पानी से ही प्राणवायु लेता है मनुष्य का शरीर पानी से नहीं ले सकता तो जिसको जहां व्यवस्थित करना था उसी हिसाब से रूप बनाए गए और उनको यथा व्यवस्था प्रदान की गई मछली के आजीवात्मा आज भी शरीर के बिना पानी में नहीं रह सकता जैसे धरती पर अथवा पेड़ों पर कोई भी जीव आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता तो इस प्रकार ये जीवन धरती पर उतरा आप ही ने हमें प्रकट किया सांसें और धड़कने प्रदान की फिर क्या है? कहा कि साचा सच प्रशासनाथ बहुत सुंदर है ब्रह्म सूत्रों का जुड़न भी सौभाग्य से बड़ा अमृत में आ रहा है कहा साचा प्रशासनात ब्रह्मसूत्र खोले कहते हैं सामाने जीव होता है सामाने वो भी है है ना हम सबको चमाने तथा प्रशासनात हे आत्मा ही यज्ञ आप ही के आधीन होकर आप ही के प्रशासन में जीना चाहिए क्या हम सब लोग जी पा रहे हैं साचा प्रशासनात हम जीते हैं मन के प्रशासन में आत्मा का शासन हमें अच्छा नहीं लगता और आत्मा का शासन हम पूरा पढ़ते आ रहे हैं यही तो है कि जगत एक नाट्यशाला है बाहर तेरे निमित्त धर्म है तो उन्हीं का रूप है जब तू तो, तो उन्हीं के सदृश रामायण की कथा में हूं तो राम की सौगंध बन के जी पति पत्नी में राम और जानकी का जैसा अमृत संबंध हो कोई झूठ विषांता पाप ना हो पिता पुत्र में राम का सदृश ही हमारा व्यवहार हो माता के प्रति भी भगवान श्री राम के सदृश हमारा व्यवहार हो सचराचर के प्रति बाहर राम राम के निमित्त बन राम के बनाए संसार की बाघ की माली बन करके सेवा करें और भीतर आत्मा श्रीराम से जुड़े जुड़े जिए बाहर भी विषयों के वशीभूत होकर कर्म कदापी ना करें जो करें निमित्त होकर करें आत्मा के शासन में रहें तो क्योंकि ये ज्ञान हमें इसलिए नहीं मिला कि 1200 साल पहले जब सब ऋषि तपस्वी मारे गए तो जो दूसरे धर्म जिनके आप अधीन हुए चाहे इस्लाम था या क्रिश्चियनिटी दोनों में ये वेद आदि जैसे कोई भाव नहीं है ग्रंथ नहीं है वहां खाली बाहर का जो कुछ है वही सब कुछ है और वो तो सातवें आसमान में आसमान बदर हो गया है जो विधाता है तो हम उसी के साथ हमने भी भटकना शुरू कर दिया आप जब जब अपनी आत्मा से दूर जाओगे दीन मलिन आतंकित चिंतित और सदा डरे हुए रहोगे और जितना जितना आप आत्मा के पास आओगे अंतर्मुखी होगे, आप अपने भीतर एक ऊर्जा एक सत्ता एक विश्वास को जन्मोगे तो इसलिए जो आत्मा के प्रशासन में जीते हैं वो सदा सुखी रहते हैं और जो मन के शासन में जीते हैं वो रोगी भी रहते हैं और व्यथित भी रहते हैं पीड़ाओं में और इस प्रकार आज की ऋचाओं में भी हमने इस अमृत को जाना और जैसा कि था कि अब हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आरंभ करेंगे और भगवान वासुदेव की कथा पहले हमने राम कथा ली थी अब कृष्ण की कथाओं के साथ सभी पुराणों को और जो भी उपनिषद आदि हैं उन सबको भी लेते हुए चलेंगे तो आज उसी कथा का आरंभ करते हैं यहां श्री कृष्ण की कथा के जो मूल सूत्रधार हैं वो स्वयं भगवान वेदव्यास है वेदव्यास श्री कृष्ण के एक परोक्ष रिश्ते से माता में है नाना है कुंती कृष्ण की बुआ है और कुंती के महाराज पांडु के प्रदाता होने के कारण पिता होने के कारण वो ससुर हैं और कुंती कृष्ण की बुआ है तो इस प्रकार कुछ संबंधों का आपस में भी है वेदव्यास व्यास है ये कौन है सबसे पहले धर्म को जानने के लिए और इसकी कथा को समझने के लिए हमें ऋषि को पढ़ना हुआ वेदव्यास महा पराशर के पुत्र हैं और सत्यवती इनकी माता का नाम है महर्षि पराशर महाविष्णु के छठे अवतार हैं और ये उन्हीं के पुत्र हैं और एक बार अब थोड़ा लीला कथा में चले ना तो आप लोगों को थोड़ा कथा का भी रस मिले हा और हमारा वेदव्यास से परिचय भी हो तो आओ एक कथा का आरंभ करते हैं वेदाव्यास का परिचय पाने के लिए नदी के तट पर गंगा नदी के तट पर जैसे हमने पहले ऋषि का परिचय लिया था भगवान राम की कथा में वाल्मीकि का ऐसे ही हम वेद व्यास से ही इस संपूर्ण का आरंभ करेंगे नदी के तट पर बहुत सुंदर सुरम्य आश्रम है वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ वेदा व्यास विराजमान हैं अपनी कुटिया के बाहर और बहुत से ऋषि उनसे मिलने आए हैं बहुत से आगंतुक है वेदव्यास उन्हीं से घिरे हुए हैं सुंदर मंद समीर प्रवाहित है पुष्प और लताओं से घिरा हुआ आश्रम बहुत शोभा पा रहा है वन्य जीव भी वहां स्वच्छंद खेल रहे हैं कोई किसी से भयभीत नहीं है वे सब बैठे हैं हवन पूजन आदि करके बैठे हैं आपस में चर्चा के लिए तो एक आगंतुक ने ऋषि ने पूछा वेदव्यास, हमने सुना है कि तुम सूत हो क्या ये सच है कि तुम सूत हो सूत शब्द का अर्थ होता है वर्ण संकर। अर्थ लिखते जाओ और फिर कथा में रसायेगा सूत शब्द का अर्थ होता है वर्ण संकर। माता किसी कुल की हो और पिता किसी दूसरे कुल का हो तो उससे जो उत्पन्न है उसे सूत कहते हैं वैदिक संस्कृत में और उपरांत संस्कृत में भी सूत माने वर्ण तो वेद व्यास हमने सुना है कि आप सूत हैं। चारों तरफ तनाव भरा एक सन्नाटा फैल जाता है कि इन्होंने तो महारिषि वेदव्यास को गाली दे डाली सब सन्न रह जाते हैं तो मुस्कुराकर वेदव्यास कर उत्तर देते हैं सबके तनाव को समाप्त कर, करते हुए कहते हैं कि हे ऋषि वर, ये नितांत सत्य है कि मैं सूत हू वर्ण शंकर हूं मेरे पिता महा पराशर हैं। जो कुलीन ब्राह्मण है और स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं मेरी मां माता का नाम सत्यवती है जो एक मछेरे की बेटी है मत्सराज की और इस प्रकार मेरी माता शूद्र है पिता ब्राह्मण है तो मैं सूत हूं मैं वर्णशंकर हूं तो वो ऋषि फिर कहते हैं कि वेदव्यास व्यास पराशर तो महाविष्णु के छठे अवतार हैं भला स्वयं महाविष्णु ने शासन निश्चित कर्म क्यों किया ये तो धर्म विरुद्ध है तो वेद व्यास कहते हैं इसका निर्णय तो ऋषिवार आप लोग स्वयं करेंगे मेरी कथा सुने एक बार एक बार महा पराशर गंगा नदी पार कर रहे थे तो अक्सर नदी का जल जब घट जाता है तो बीच में टापू बन जाता है दोनों तरफ धाराएं फैल जाती हैं, बीच में बालू के टीला हो जाता है एक द्वीप के जैसा बन जाता है तो जब ऋषिवर मध्य धारा में आए गंगा की तो उन्होंने देखा उन्हें लगा कि हा आज बहुत दुर्गंध है पानी में तो वो चौंक उठे मां गंगा की पवित्र धाराओं में दुर्गंध कैसी यह तो द्वापर है यह तो पतित पावनी गंगा है इसका पानी दूषित कैसे यह तो सबके पापों को का हरण करने वाली है और आज इसमें दुर्गंध है तो क्यों है ऋषि सोचते हैं कि हमने तो पढ़ा है जाना है कि जब घोर कलयुग होगा तो उस धरती का मनुष्य महापतन को जाता हुआ नदियों में मैला गिरा करके इसे गंदा करेगा और जब उनके इस दुर्गंध को मां सह न पाएगी तभी दुर्गंध आएगी और आज आप सब लोग सीवर खोलते ही हो गंदगी भी है तो नदी में डाल देते हो जो अंग्रेज पढ़ा गए का अंग्रेजी भी वही करते रहे अब सारे भी वही कर रहे कि द्वापर में ही दुर्गंध क्यों आ रही है तो जिज्ञासावश कुतूहल वश ऋषि ने चहू और दृष्टिपात किया तो उनको लगा कि वो द्वीप जो है जब भी हवा उधर से आती है तभी भू आती है दुर्गंध आती है तो ये जानने के लिए कि बीच धाराओं के उमे उस द्वीप पर ऐसा निकृष्ट क्या वस्तु रखी है जो बदबू फैला रही है और सारे वातावरण को विषाक्त दूषित और संतप्त बना रही है तो ऋषिवर उसे जानने के लिए उस दिशा की ओर बढ़ चले और जब ऋषि द्वीप पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बदसूरत बहुत कुरूप युवती कन्या जो यौवन की ओर जा रही है वो बैठी है उसका चेहरा बहुत भयानक है और उसी के शरीर से ये भयंकर दुर्गंध प्रकट हो रही है उस देवी ने भी ऋषि को देखा तो दंडवत प्रणाम किया ऋषि ने आशीर्वाद दिया उठ के बैठ गई तो महर्षि पराशर ने कहा कि देवी तुम कौन हो इस निर्जन द्वीप पर यूं अकेली क्यों बैठी हो तुम्हारी देह से यह भयानक दुर्गंध क्यों प्रकट हो रही है प्रणाम करके कहा ऋषि वर मेरा नाम सत्यवती है मैं मस्त राज की कन्या हूं मेरे पिता मछेरे हैं मछलियां पकड़ते हैं केवट है और हे ऋषि मुझे वसुओं ने अभिषत किया है वसु देवताओं ने वसु माने अग्नि भी होता है वसुदेव अग्निदेव ही हैं, ना अग्नियों के देवता वसुदेव है यह आठ हैं। मुझे वसुदेवताओं ने शापित किया है जिसके कारण मेरा रूप इतना क्रूप और भयानक है और मेरे शरीर से एक योजन दूर तक सड़ी हुई मछली की गंध जाती है तो इसलिए बहुत से लोग मुझे योजन गंधा के नाम से जानते हैं ऋषि मैं योजन गंधा सत्यवती हूं देव आपने पूछा कि मैं इस निर्जन द्वीप पर यूं अकेली क्यों बैठी हूं नदी के दोनों ओर गांव हैं कस्बे हैं लोग रहते हैं उस पार जाती हूं तो मेरे चेहरे की भयानकता से बालक भयभीत हो उठते हैं डर करके रोने लगते हैं भागते हैं और मेरी दुर्गंध से सारा समाज संतत हो जाता है और यदि उस पार जाती हूं तो भी यही होता है इसलिए हे देव किसी को मुझसे कोई पीड़ा न मिले तब तो मैं उस पार जाती हूं, न उस पार जाती हूं, बीच मझधार इसी द्वीप पर बैठी अपने पापों का षित करती हूं और यह कह कहकर वो रोने लगी अब फिर उसने कहा ऋषिवर भले ही आप मेरी दुर्गंध के कारण यहां खींचे चले आए दुर्गंध को जानने की जिज्ञासा आपको यहां लाई है परंतु ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे अमर ग्रंथ ऋषि सभी विद्वत समाज कहता है कि जब किसी के जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी उसे किसी तपस्वी ऋषि के दर्शन होते हैं अन्यथा वो नहीं पाता है तो देव भले आप संयोग से यहां चले आए दुर्गंध को जानने की जिज्ञासा की वशीभूत आप यहां आए परंतु ये भी तो उतना ही सत्य है कि मेरे किसी जन्मों के पुण्य जगह जो इस योजन योजनगंधा ने मसराज की इस कन्या ने हे पवित्र देव आपके दर्शन पाए धन्य हो गई मैं फिर वो कहती है कि ऋषिवर सारे संत मनीषी जन कहते हैं क्या आप त्रिकालज्ञ हैं तीनों कालों और लोकों का ज्ञान आपको प्राप्त है हे देव जब आपने दर्शन ही दिए हैं तो क्या है, मुझ अभागिन पर थोड़ी सी कृपा करेंगे उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं ऊंट कांप रहे और वो बड़ी जिज्ञासा से ऋषि से पूछती है तो ऋषिवर कहते हैं देवी आप क्या जानना चाहती हैं आप प्रश्न करें तो विनम्र भाव से कहती है देव क्या आप देख के बता सकते हैं कि अभागिन वसुओं देवताओं से शापित ये योजन गंधा कब शाप से मुक्त होगी कब वो इस शाप के प्रभाव से बाहर आएगी और देव वो पावन सुबह कब होगी क्या होगी अथवा नहीं होगी यदि होगी तो कब होगी महर्षि पराशर द्रवित होकर उसके लिए समाधिष्ट हो जाते हैं और थोड़े काल के उपरांत उनके नेत्र खुलते हैं और वो उत्तर देते हैं कि देवी मैं भविष्य के क्षण क्षणों को देख के आ रहा यह तो विधाता की एक अद्भुत कल्पना है कि तू यहां है एक भयंकर कुरूप रूप को धारण किए और तेरी देह से प्रस्फुटित होती ये महादुर्गंध और उसी के वशीभूत में आया हूं यह तो विधाता की एक कल्पना है का देव मैं कुछ समझी नहीं जानना चाहती हूं तो कहा देवी इसी द्वीप पर मेरे और तुम्हारे दाम्पत्य से हमारा पुत्र वेदव्यास प्रकट होगा और लुप्त हो गए धर्म की ध्वजाओं को वही आरोहित करेगा तो सुना तो डर गई पीछे हट जाती है देव आप ये क्या कह रहे हैं देव आप किस पाप की बात कर रहे हैं मैं शूद्र त्याज अंत्यश अभिश्द योजन गंधा आप तपोनिष्ठ पवित्र ऋषियों के सिरमौर और स्वयं महाविष्णु के अवतार योजन गंधा जो की परछाई के स्पर्श का साहस नहीं कर सकती ठेव आप उसका आलिंगन करेंगे क्या ये शास्त्र निश्चित कर्म अधर्म नहीं होगा तो ऋषिवर उत्तर देते हैं देवी यही तो विधाता की अद्भुत कल्पना है लगता है परमेश्वर इस लीला के द्वारा सचराचर को में व्याप्त मनुष्यों को कोई संदेश देना चाहते हैं इसलिए डरो नहीं आगे बढ़ो और मेरा स्पर्श करो तुम तत्क्षण शाप मुक्त होगी योजन गंधा से योजन सुगंधा स्वरूप होगा तुम्हारा तुम आगे पढो डरती हुई कांपती हुई बारंबार ऋषि के द्वारा प्रेरित की जाती वो योजन गंधा थरथराते कदमों से आगे बढ़ती है और झुककर ऋषि के चरण का स्पर्श करती है तो अचानक उसे लगता है कि जैसे उसकी देह से प्रस्फुटित दुर्गंध भी समाप्त हो गई है और उसमें जैसे ज्योतियों का समावेश हो गया है दौड़कर जाती है और जल की धाराओं में गंगा की धाराओं में अपने रूप को देखती है उसे विश्वास ही नहीं होता है इतना सुंदर और रूपस वो हो गई है वो योजन गंधा अब वो योजन गंधा नहीं है ऋषिवर कहते हैं देवी संदेह मत करो वो बार बार पानी को हटा के फिर देखती है कि ये नेत्र भ्रम तो नहीं है कहा नहीं देवी अब आप योजन गंधा नहीं योजन सुगंधा है जहां आप बैठेंगी वहां से एक योजन दूर तक आपकी महक सुगंध जाएगी और सबके मन को प्रफुल्लित करेगी भयभीत ना हो आप अपने पर भरोसा लाए विश्वास लाए दौड़कर जाती है और उनके चरणों से लिपट जाती है कहा देव वो अप्सरा थी जिसे साप लगा था कहा देव मैंने जाना अब स्वयं महाविष्णु है क्योंकि मुझे शापमुक्त कोई नहीं कर सकता था वसु देवताओं ने मुझे शापित करते समय कहा था कि जब महाविष्णु ही लीला अवतार धारण करके आएंगे जैसे अहल्या को दिया था कि जब राम ही आएंगे उसी प्रकार मैं भी शापित थी कि जब स्वयं महाविष्णु लीला अवतार धारण करके आएंगे तो उनके पावन चरणों का स्पर्श पाकर ही मैं शाप मुक्त होंगी देव आप स्वयं महाविष्णु तो ऋषि उठाते हैं कहते हैं देवी मैं अपने तपोबल से अभी यहां अग्नि प्रज्वलित करूंगा और तुमसे मैं धर्म पूर्वक गंधर्व विवाह करूंगा और वो ऐसा ही करते हैं तो उसके बाद विवाह के उपरांत उनका इसी द्वीप पर हमारे पुत्र को प्रकट होना है इसलिए हम इस द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकते तो वो संकोच से कहती है योजन गंधा कथा को पहले ध्यान से सुनना नहीं तो जब रहस्य बताएंगे तो सब रह जाओगे मुंह फाड़े हाँ तो कहा कि ऋषिवर हम तो एक द्वीप पर है ये हर ओर से दृश्य है लोग देखते हैं इसको देख सकते हैं भला यहां ना कोई झोपड़ी है ना मकान है ना घर है तो हम किस प्रकार दंपत्य धर्म को धारण कर पाएंगे क्या लोक लज्जा का प्रश्न नहीं होगा और क्या मर्यादाओं का हनन न होगा तो ऋषि ने उत्तर दिया कि देवी मेरी लीला से अभी यहां एक कृष्ण आवरण आएगा कृष्ण माने काला आवरण माने पर्दा यहां एक काला पर्दा कृष्ण आवरण आएगा और ये बड़ा विचित्र और विलक्षण आवरण होगा हर व्यक्ति हमें देखता हुआ भी हर व्यक्ति हमें देखता हुआ भी जानता हुआ भी फिर भी नहीं जान पाएगा कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं वेद कहते हैं अब हम फिर आ गए लीला से निकल के वेद कह रहे हैं कि हे ऋषिवर उसी द्वीप पर जो जल के मध्य में था और जिस पर कृष्ण आवरण छाया था मैं सत्यवती और मह पराशर के दांपत्य से प्रकट हुआ और उन्होंने ही मेरा नाम कृष्ण द्वापायन रखा है इसकी संधि विचेद कर लो कृष्ण धन द्वीप धन अयन कृष्ण धन द्वीप धन अयन कृष्ण वो जो काला पर्दा था द्वीप वो आयलैंड और अयन माने होता है जल जल के मध्य में द्वीप पर जो कृष्ण आवरण था क्योंकि मेरा जन्म इसी अवस्था में हुआ तो उन्होंने इन तीनों बातों को जोड़ करके एक नाम बनाया कृष्ण द्वैपायन जो मेरा नाम है वेद कहते हैं तब तो सब लोग कथा सुनकर थोड़ा चकित रह जाते हैं और तब एक उनके शिष्य कहते हैं गुरुवर आप तो लगता है हमें कोई रहस्य लीला सुना रहे कहा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही रहस्य लीला होती है वो लीलाओं के द्वारा ही हमको जीवन का अमृत पढ़ाते हैं प्रभु तो ये लीला ही है मेरा जन्म स्वयं में एक लीला है अब मेरी इस कथा को रहस्य में सुनो सत्य कहते हैं वैदिक संस्कृत में प्रकृति को नेचर को रित कहते हैं आत्मा को और शर और अशर दोनों का अर्थ होता है सूर्य और पराशर शब्द का अर्थ है कि सचराचर मात्र में आत्मा होकर स्थित होने वाला जो आत्मा है वही पराशर है जो सूर्य बनके हम सब में समाया है तो ये सत्यवती कौन है जो वसु से शापित है कहा किसी का दुर्लभ शरीर सुंदर शरीर जो अपनी काम वासनाओं की अग्नियो से विषयों से भौतिकताओं से और सड़े स्वभाव से अभिशप्त हुआ वो अप्सरा सा तन जो बाद में राख में बदला और घूरा बन के गांव के बाहर पड़ा है यही तो वो सत्यवती है जो वसु से अभिशप्त है घूरा गंदगी का ढेर सड़ी हुई राख हो गई मट्टी किसी के तन की वही तो सत्यवती है वही तो योजन गंदा है जहां यह घूरा रहता है दूर तक बदबू जाती है मेरी कथा सुनो फिर से जानो शर और अशर सूर्य के नाम है परामने ब्रह्मरंद्र में वास करने वाला सूर्य परामाने ब्रह्मरंद्र ब्रह्मरंद्र में वास करने वाला सूर्य अर्थात घटघटवासी आत्मा पराशर है तो आत्मा गया है आज उस दुर्गंध घूरे के पास उस दुर्गंध के ढेर के पास जो कभी किसी का अप्सरा सतन था जिसने जीवन का कोई मूल्य नहीं माना वो खाली बाहर बाहर भागता रहा दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर मन को बना दशानन रावण जीव और शरीर को लंका और असुरी मूर्तियों में ही जो जीता रहा और आज वो मट्टी का ढेर बना वो दुर्गंध का ढेर बना आज गांव के बाहर सड़ता हुआ घूरा भर बंद के रह गया है यही वो सत्यवती है योजन गंधा है और उसके पास आया है स्वयं परमात्मा का लीला अवतार पराशर अर्थात आत्मा और आत्मा ने कहा कि रे सत्यवती योजनगंधा चल तू मेरी गोपी बन मैं तेरा गोपाल बनूं और फिर लौटा दे एक वेद व्यास सुनो सुनो ये तुम सब की कथा है ध्यान से सुनो हां मेरी कहानी समझ में आ रही है ना ध्यान से सुनो वही कथा दोबारा सुना तो घूरे के ढेर से आत्मा ने कहा पराशर ने कहा घूरा का ढेर क्या है योजन गंधा जा रहता है एक योजन तक बदबू मार और ये शापित शरीर ही तो है वसु अग्नियो और आज उस घूरे से आत्मा ने कहा री सत्यवती तू गोपी बन मैं गोपाल बनू अचल अच्छा लौटाएं फिर एक वेद व्यास तो घूरे ने सत्यवती ने कहा नारायण आप ये क्या कह रहे हैं आप पुनीतों के पुनीत महानों के महान पवित्रता की अंतिम सीमा देव आप मुझ त्याज्य अभिशप्त अभिशत का स्पर्श करेंगे जिनकी परछाई के स्पर्श की कल्पना स्वप्न में भी मैं घूरा नहीं कर सकता गंदगी का ढेर जिनकी परछाई अर्थात मूर्ति पर मंदिर में भी पावन चंदन का ही उन लेप होता है ऐसे नित्य देव क्या आप मेरा स्पर्श करेंगे और क्या ये निषिद्ध कर्म पाप नहीं होगा तो उत्तर दिया पराशर ने आत्मा ने घूरे से फिरे सत्यवती योजन गंधा मेरा स्पर्श कर और तू तत्ण शाप मुक्त हो और प्रेरित करने पर आत्मा के जब घूरे ने आत्मा का स्पर्श पाया तो वो सड़ी हुई मट्टी वो दुर्गंध का ढेर सुंदर चंपा चमेली और गुलाब हो गई बोलो उसी की तो खाद लगाए थे ना तुम जिसे तुमने कहा अछूत उसे आत्मा ने लिया छू और वही खाद वो मट्टी पेड़ों में आत्मा ने ब्रह्म यज्ञों के द्वारा पावन फलों और वनस्पतियों में लौटा दी पा आत्मा का स्पर्श योजन गंधा योजन सुगंधा हो गई क्या आत्मा ने छूट बात किया बोलो क्या आत्मा ने भेदभाव किया बताओ मुझे और फिर उसी उसी अनादिक को काल की गंगा में इस शरीर रूपी देह पर जब एक दंपति ने भोजन के रूप में ग्रहण किया आत्मा पराशर ने योजन गंधा को स्वीकारा तो वह नहीं तो था जो यज्ञों के द्वारा जो अभी इस वेद की ऋचा में हम पढ़ के आए रक्त मांस के कणों में बदलता गर्भ में शिशु का रूप आ गया और वेद अभ्यास कहते हैं विद्वानों मैं ऐसे ही उत्पन्न हुआ हूं इसलिए वो घूरा मेरी मां है और आत्मा जो परमेश्वर है वही मेरा पिता है तो मैं तो सूत हूं लेकिन आप सबको सौगंध है मुझे ईमानदारी से उत्तर दो तुम में से किसी के मां बाप को यह और है क्या और फिर कहते हैं वेद व्यास ध्यान से सुनो बड़ी पेट में झूठ पात भरे बैठे हो इस कथा को भी सुनो कि तुमको धर्म की ध्वजाएं देने वाला अपनी कहानी सुनाता है सनातन धर्म में कोई भेद नहीं है भेद समाज की सामाजिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं सांप्रदायिक सोच हो सकता है धर्म में इसका कोई वर्णन कहीं नहीं है तो कहा कि जब परमेश्वर ने आत्मा होकर घोरे को भी वही प्यार दिया जो आज भी आत्मा होकर वो तुम्हारे जूठे अन को रख में बदल यज्ञों के द्वारा उसे संतति में वरद कर दे रहा है ये नहीं पूछता कि तू ब्राह्मण है क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है रूसी जापानी तो रानी क्या है उन्हें पूछता है उन्हें पूछता है, है। यह सर्वत्र है यूनिवर्सल है यूनिफॉर्म है तो अरे मनुष्य यदि तू मनुष्य है तो फिर तू भेदभाव प्राणी मात्र से कैसे करता है तो ये मनुष्य मात्र से करना तो एक अधम अज्ञान है खाली गाता है सीए राम में सब्जेक्ट जानी एक गोब्रम द्वितीय नास्ती तो फिर भेद क्यों करता है तो क्या व्यास कहते हैं विद्वानों सुनो महा पराशर ने क्या कहा था कि अभी यहां एक कृष्ण आवरण आएगा और हर व्यक्ति देखता हुआ भी जानता हुआ भी न जान पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और आज यहां की पुतली पर कृष्ण आवरण है हर और आत्मा ही यज्ञों के द्वारा संपूर्ण जीव मात्र को उत्पन्न कर रहा संतति से वरद कर रहा है और तुम सब आकर पूछते हो मुझसे सामी जी भगवान कहां मिलेगा अरे भगवान नहीं था तो तू आता कैसे भगवान तेरे भीतर नहीं है तो तेरी सांसें चली कैसे वो सर्वत्र है सर्वव्यापी है घटघटवासी है तो कहा विद्वानों ये मेरी कहानी है और ये जीव मात्र की कथा है ये सचराचर की कहानी है हम सब का एक ही पिता आत्मा है और ये शरीर बनाने वाली एक प्रकृति है और वही दुर्गंध और खाद से ही तो अन्न बनता है और अन्न से हम सब बनते हैं बताओ पर परमेश्वर कहाँ छूत करता है आज की इस कहानी में भगवान वेद ने एक लीला कथा सुनाई और यही वो जादूगर है जिसने कृष्ण के जीवन की लीलाओं को भी हमें दिया ये उनके साथ रहे भी इतिहास काल आज से छ और सात हजार वर्ष के बीच में है साढ़े छ हो सकता है आगे पीछे हो सकता है इतने ही साल पुराना है भगवान श्री राम का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना है इसे बिल्कुल स्पष्ट इस कर लेना हमने इन्हीं कथाओं को उसने लीला काव्यों में क्यों दिया कि वेद को पढ़ाने के लिए कथाओं के द्वारा ही तो बच्चों को पढ़ाया जा सकते हैं वेद के गंभीर रहस्यों को और हम एक बार पढ़ाते हैं और वो बच्चा उसे आत्मसात कर लेता है आज किताबें उसे बिच्छू लगती हैं वो नहीं पढ़ पाता है रटता है तो किसी तरह पास होता है और तब वेद को पढ़ने के लिए बच्चों में जिज्ञासा हु बनी रहती थी कि आज नई ऋचा पढ़ाएंगे तो लीला कथाएं भी पढ़ाएंगे और हमसे लीला करवाएंगे भी गुरुकुल में लीला भी कर फिर बाद में कराएंगे तैयारी होगी तो बच्चों में उत्कंठा है उत्साह है जिज्ञासा है कुतूहल है और व्याकुल हैं कि कब शुरू होगा ये सब और आज स्कूल कौन बच्चा जाना चाहता है भागते हैं वहां से ये भेद है उस और शिक्षा इस का इसलिए मैं कथा को आरम्भ करने से पहले सूत्रधार को मैंने भी व्यास को आपको दिया है कि जिससे आप सावधान रहें कि जब कहूं ये लीला कथा है तो ये परमेश्वर द्वारा आपके लिए दिया गया उपदेश है नाटकों के द्वारा आप क्योंकि जीवन एक नाटक है आप सब नाटक करते हैं ड्रामा करते हैं मत बोलिए जैसे मंच के लड़के मंच पर कोई लड़का उत्पन्न नहीं करते कोई दशरथ और कौशल्या नहीं होता खाली गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीनदयाला तो तुम्हारे घर भी जब लड़का हुआ बनाया तो आत्मा श्री राम ने था तुमने खाली यही तो गाया मेरा है भय प्रगट कृपाला तो जगत लीला एक नाटिशाला है जगत एक नाट्यशाला है लीला का मंच है जहां हम सब करने का अभिनय करते हैं करता कोई और है वो कोई और है जो करता है मेरे भीतर करता है और वही सर्वत्र करता है तो जगत में मुझे एक निमित नाटक बन के जीना है पति हूं तो राम के जैसा बनना है पत्नी हूं तो जानकी के जैसी, हर संबंध को कथाओं की पवित्रता में जीना है मैला नहीं होने देना जिसने बाहर मेला कर दिया उसका अंतर भी नष्ट हो जाता है उसे उसका उद्धार नहीं होता है इसलिए कोई गलती मत करो यदि कर बैठे हो तो सच्चे मन से प्रायश्चित करो और एक ही प्रायश्चित है कि आज से धुल जाओ और फिर कोई पाप मत दो नहीं तो खाली गाने से कुछ नहीं होगा प्रायश्चित का एक ही मार्ग है कि नारायण के चरणों में बैठ के कि मैं इन पापों को अब कभी नहीं दोहराऊंगा तुम शाप मुक्त हो गए पाप का भार जाता रहेगा लेकिन अगर तुमने उसी गलती को फिर किया तो एक हजार गुना नहीं दस हजार गुना पाप भारी हो जाएगा कि नारायण अब हम आपके निमित्त होकर जियेगे और ये हमारे भगवान वेदव्यास हैं इन्होंने ही हमें सारे अमृत ग्रंथ दिए अठारह पुराण इन्हीं के द्वारा हैं और श्री कृष्ण की कथाओं का विस्तार महाभारत महाकाव्य में श्रीमदभागवत पुराण में हरि वंश पुराण में तथा नाना पुराणों में ये आया हुआ है हम इस कथा को कथा के रूप में लेंगे और किस प्रकार महाभारत महाकाव्य की रचना हुई उसकी कथा को भी लेकर चलेंगे अब इस समय के साथ हम सभी ग्रंथों से भगवान के वासुदेव के स्वरूप को महाभारत महाकाव्य को क्योंकि महाभारत महाकाव्य जो वेदाभ्यास ने दिया है वो आप ही की कहानी है जहाँ दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित मैंने जीव की बुद्धि को अर्जुन कहा है निर्णायक बुद्धि को जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर है संकल्प भीम है लक्ष्य निर्णायक अर्जुन है ज्ञान नकुल तथा भक्ति सहदेव है जहाँ पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडू है और इस पांडू की जो चेतना शक्ति है जो कुंठा से कुंतल सा स्वर्णिम ज्ञान लाती है मैंने उसे कुंती कहा है और ये सब यज्ञ से उत्पन्न है साधारण उत्पत्ति नहीं है याद रहे महाभारत में आएंगे द्रौपदी भी यज्ञ से उत्पन्न है यह संज्ञा है संज्ञा शून्य होकर कोई भी ज्ञान कोई भी बुद्धि विवेक नहीं चलते तो इस प्रकार पांचों पांडव और संपूर्ण पांडव पक्ष आपके शरीर का स्वरूप है और धातु है धृत माने पकड़ना जकड़ना राष्ट्र भूमंडल भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधाकाल जो है समय जो है अंधाधृत राष्ट्र है और सब कुछ जानते हुए भी आंखों पे पट्टी बांध करके भौतिकताओं में भटकते रहने की जो मनोवृत्ति है यह गांधारी है ये सदा आंखों के होते हुए भी पट्टी बांधती है आंखें आप सबके पास हैं पट्टियां गांधारी की चढ़ी हैं तभी तो सत्संग खाली सुन पाते हैं जी क्यों नहीं पाते